रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद अकाल दूर हुआ परंतु इन महाप्राण महात्मा के जीव सेवा व्रत का वह शेषोकाल मात्र था दुर्भिक्ष के पल स्वरूप बहुत से अनाथ बालकों को गृह विहीन होते देखकर उनके प्राण द्रविट हो उठे जिलाधिकारी लेग्विज महोदय ने भी उनसे कहा कि इन अनाथों को लेकर यदि एक आश्रम निर्माण किया जाए तो देश का एक यथार्थ अभाव दूर होगा तथा इस कार्य में सरकार भी सहायता देने में पीछे नहीं हटेगी उस समय ऐसा ही कोई कार्य करने के लिए उनका मन व्याकुल था अतः स्वामी विवेकानंद की सहमति पाकर उन्होंने अठारह सौ ईस्वी के उत्तरार्ध में दो बालकों का भार लिया आगामी वर्ष दार्जिलिंग के चार लड़कों को लेकर अनाथाश्रम का शुभारम्भ हुआ अट्ठारह सौ ईस्वी के अंत तक यह आश्रम महुला के भट्टाचार्य परिवार की कुटिया में रहा बाद में स्थानांतरित होकर सारगाची गांव की बड़ी सड़क पर स्थित एक पुराने दुमझले मकान में आ गया उसके तेरह वर्ष बाद मार्च 1913 सौ ईस्वी में आश्रम सारगाची में ही अपनी भूमि पर चला आया दंडी ठाकुर ने प्रारंभ से ही आश्रम की सर्वांगीण उन्नति की ओर ध्यान दिया था इसके फलस्वरूप बहुत से अनाथ बालकों की प्राण रक्षा शिक्षा तथा सही मार्ग से जीवन यापन की व्यवस्था हुई आश्रम में बालकों के निवास और भोजन के साथ ही सामान्य शिक्षा शिल्प शिक्षा तथा धर्म शिक्षा की भी व्यवस्था हुई इसके अतिरिक्त ग्राम की उन्नति तथा सहायता के लिए दातव्य चिकित्सालय रात्रि विद्यालय आदि भी स्थापित हुए इस प्रकार स्वामी अखण्डानंद की हार्दिक शुभकामनाएं आश्रम के विविध कार्यों के माध्यम से मूर्त रूप धारण करने लगी। यद्यपि इन कार्यों में वे दीर्घकाल तक अकेले ही लगे रहे फिर भी उनकी मौलिक विचार शक्ति तथा उनके उद्यम में कभी कभी न दिखाई पड़ी स्वदेशी आंदोलन के पहले ही उन्होंने आश्रम में चरखा तथा करघा शुरू किया था और खादी का सम्मान बढ़ाने के काफ़ी पहले से ही वे स्वयं हाथ करघे का मोटा कपड़ा पहनने लगे थे आश्रम में कपास की खेती होती थी उससे उत्पन्न कपास कटाई के लिए गांव में बांट दिया जाता था बाद में गांव से आए हुए सूत से आश्रम में कपड़े तैयार किए जाते थे इसके प्रारंभ में अपने हाथों से थोड़ा सा कपड़ा बुनकर इन आदर्शवादी सन्यासी ने भावगद्गद हो रुद्धक से कहा था मैं एक सामान्य सन्यासी हूं मैंने इस साधारण से गांव में चार अंगुल कपड़ा बुना है पर इससे तैतीस करोड़ भारतवासियों की नग्नता थोड़ी तो दूर हो सकेगी इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रामवासियों के शिक्षा के लिए छायाचित्र के साथ व्याख्यान आदि की भी व्यवस्था की थी महाराजा मणिक मणिन्द्रचंद नंदी उनके कार्य से संतुष्ट होकर आश्रम को काफ़ी धन दिया करते थे इस प्रशंसाओं तथा सफलताओं से ही संतुष्ट न होकर अखंडानंद जी सदैव अपने आदर्श को भली भांति प्रतिष्ठित करने में ही तत्पर रहते थे इसलिए केवल कमर तक वस्त्र पहने तथा सिर पर रुमाल बांधे दोपहर के दो तीन बजे तक किसानों के समान लगातार परिश्रम के उपरांत वे न्यूबू के साथ ढींगा भात खाकर ही तृप्त रहते थे इस प्रकार के आलस्य रहित स्वार्थहीन तथा एकनिष्ठ परिश्रम के फल फलस्वरूप धीरे धीरे दो कमरों का दोनों तरफ बरामदो वाला एक मकान निर्मित हुआ उसके एक कमरे में अखंडा नंजी निवास करते थे तथा दूसरे में पुस्तकें रखी जाती थी एवं पूजा आदि का अनुष्ठान होता था बालकगण भी इसी मकान में निवास करते थे मंदिर निर्माण करने की उनकी इच्छा नहीं थी क्योंकि शिव ज्ञान से जीव सेवा करना ही जिनका जीवन व्रत हो वे भला केवल प्रतिमा में ही देव बुद्धि कैसे करते भले ही आश्रम के बालक ठाकुर को खेल खेल में सजाकर पूजा का आनंद ले पर वे तो बालक नारायणों का ही पूजन करेंगे इसी भाव को कार्य रूप में परिणत करने के उद्देश्य से एक बार उन्होंने घाव से भरे एक अनाथ बालक को ऋग्वेद का पुरुष युक्त मंत्र कहते हुए स्नान कराकर देव ज्ञान से भोजन कराया था एक दिन एक बालक रात में हाथ में लालटेन लेकर उन्हें रास्ता दिखाते हुए चल रहा था इस पर उन्होंने अपने को सेवा पराधि मानकर लालटेन अपने हाथ में ले ली और स्वयं ही बालक को राह दिखाते हुए चलने लगे ऐसी भावधारा के साथ मंदिर का सामंजस्य न होने पर भी पंचग्राम के ब्राह्मण की इच्छानुसार अंत में आश्रम प्रांगण ईटों से बने एक दुमजले देवालय से सुशोभित हुआ तथा १९२८ सौ अट्ठाईस ईस्वी के अन्नपूर्णा पूजन के दिन उसकी प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ क्रमशः गोशाला विद्यालय दातव्य चिकित्सालय शिल्प शिक्षायतन आदि का निर्माण हुआ इस अनाथाश्रम की एक अपनी ही पद्धति थी किताबी विद्या के साथ ही हृदय का भी विकास हो इसलिए बालक निकटवर्ती गांवों में जाकर विविध प्रकार के सेवा कार्य किया करते थे एक बार उस इलाके में हैजा फैलने पर आश्रमवासी बालकों ने सेवा शुश्रूषा तथा रोग प्रतिरोधक व्यवस्था करते हुए सैकड़ों ग्रामवासियों की प्राण रक्षा की थी यहां यह स्मरण रखना होगा कि आश्रम की स्थापना के पश्चात यद्यपि आपात दृष्टि से स्वामी अखंडानंद का कार्य एक ही ग्राम में सीमित हो गया था फिर भी वे अवसर पाने पर तथा आवश्यकता होने पर अन्य स्थानों को भी जाते थे उनका हृदय सर्वदा ही दूसरों का कष्ट देखकर व्याकुल हो जाता था जब बिहार के भागलपुर जिले में घोघा नदी की बाढ़ से निकटवर्ती गांव डूब गए थे तो उन्होंने पंद्रह गांवों में ढाई महीने तक विविध प्रकार की सहायता की थी तथा अनेक विसूचिका के रोगियों की अपने हाथों से ही सेवा शुश्रूषा की थी उन्नीस सौ ईस्वी के भयावह भूकंप से जब बिहार के अनेक नगर ध्वस्त हो गए थे तो 65 वर्ष के वृद्ध होने पर भी उन्होंने स्वयं ही मुंगेर तथा भागलपुर जाकर वह ध्वंस कांड देखा था तथा सेवा कार्य में लगे रामकृष्ण मिशन के सेवकों को प्रोत्साहित किया था एक बार पूर्व बंगाल में अकाल पड़ने पर उसका वर्णन पढ़कर वे इतने विचलित हो गए थे कि उन्होंने स्वयं भी अकाल पीड़ितों की ही तरह वृक्षों के पत्ते शाक और उबले परवल आदि खाकर लगभग पाँच छह महीने बिताए थे स्वामी अखंडानंद एक आदर्शवादी मौनकर्मी थे इसीलिए वे नगर के कोलाहल तथा वृथाव्यस्तता से पूर्ण जीवन को त्यागकर शांत ग्रामीण परिवेश के बीच एकाग्र चित्त के साथ अपनी भावधारा को रूपायित करना पसंद करते थे स्वास्थ्य खराब हो या उच्च पद का भार हो कुछ भी उनकी इस तपस्या को भंग करने में समर्थ नहीं था 1925 सौ ईस्वी में वे रामकृष्ण मठ एवं मिशन के उपाध्यक्ष तथा मार्च उन्नीस सौ ईस्वी में अध्यक्ष चुने गए इस पद गौरव के होने पर भी वे बालकों के बीच रहते हुए आश्रम के सब प्रकार के कार्यों की व्यवस्था तथा परिश्रमपूर्वक लगाए गए वृक्षों आदि की देखभाल में लगे रहना ही अधिक गौरवपूर्ण समझते थे बधे बधाए नियमानुसार चलना इन स्वाधीन चेता महापुरुष के लिए असह्य था उनके इस ग्रामीण जीवन बिताने के पीछे उनके निजी आदर्शवाद के साथ स्वामी जी की प्रेरणा भी मिश्रित थी स्वामी जी के चिंतन में विफोर रहने के कारण एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा था स्वामी जी आकर आश्रम के पौधे के मिर्च तथा मुरमुरा मांगकर खा रहे हैं स्वामी जी का वाक्य करे प्रेम जीवों पर जोजन वही कर रहा ईश्वर पूजन उन्होंने पूरी तौर से अपना लिया था उनके संकल्प में देश प्रेम भी सहायक था इटली के देशभक्त मैजनी और बैरी बाल्डी उनकी श्रद्धा के पात्र थे फ्लोरेंस नाइटिंगल तथा निग्रोव सेवक बुकर टी वाशिंगटन उनको आदर्श की प्रेरणा देते थे तथा बाल गंगाधर तिलक एवं देशबंधु चित्रंजन दास की देश सेवा और त्याग उनके चित्त को स्पंदित करते थे